में ही सब में सर्वश्रेष्ठ हूँ आप जिस प्रकार तुम प्रतिदिन बढ़ो और तुम्हार झुकाव श्रेष्ठ कर्मो में हो दृष्टवारो पे व्याकृत सत्यान रीते प्रजाप्त है श्रद्धा मन रीते श्रद्धा सत्य ये प्रजाप्ति यजुर्वेद उन्नीस दशमलव सात सात सर्वज्ञ और आदि श्रेष्ठा परमेश्वर ने श्रद्धा को असत्य में तथा श्रद्धा को सत्य में स्थापित किया है श्रद्धा शब्द दो तटवों के योग से निष्पन्न होता है श्रद्धा अर्थ है सत्य या ज्ञान और तात्पर्य धारण करना या भावना है अतः केवल सहज श्वास अथवा अंधविश्वास का नाम श्रद्धा नहीं है सत्य का निश्चय पूर्वक जानकर उसे दृढ़ता के साथ धारण करना श्रद्धा है सत्य धारणा अथवा निष्ठा के साथ भिष्ट की और उन्मुख रहना श्रद्धा है अथवा हृदय की गहनतम भावना के साथ साध्य की साधना करना श्रद्धा है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 जितनी उसके मूल में काम करने वाला श्रद्धा की है श्रद्धा व्यही कर्म मनुष्य को लकीर का फकीर बना देते हैं श्रद्धा न हो तो यज्ञ की अग्नि और रसोई के चूल्हे की अग्नि वेद मंत्रों और साधारण शब्दों तथा गाय और घोड़े में कोई अंतर नहीं रह जाएगा इसलिए श्रोतिका घोष है श्रद्धा याग्नि समिधित श्रद्धा या हुए ऋग्विद एक शून्य एक पाँच एक, एक श्रद्धा के अग्नि सिंचन ऐसी असाध्य कार्य भी सिद्ध हो सकते हैं। पास में भी प्राणवानों जैसी दिव्य शक्ति का संचार हो सकता है श्रद्धा के बल पर ही एकलव्य ने मिट्टी के द्रोवणाचार्य की, की प्रतिमा से उतनी शिक्षा प्राप्त कर ली थी जितनी पांडव साक्षात ड्रोवणाचार्य से भी प्राप्त नहीं कर सके श्रद्धा के कारण ही युद्ध का विशाल राजस्व यज्ञ निवले के आधे शरीर को सुवर्णा में नहीं बना सका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 अर्थ जिसकी जैसी श्रद्धा होती है वह वैसा ही बन जाता है व्यक्तित्व की श्रेष्ठता निकृष्टता की पहचान यही श्रद्धा ही है श्रद्धा से ही सत्य की सिद्धि होती है श्रद्धा या सत्य माप्यजुर्वेद उन्नीस दशमलव तीन शून्य श्रद्धा से ही वसु की उपलब्धि होती है श्रद्धा विनते वसु ऋग्वेद एक तथा श्रद्धा से ही विद्वान जन देवत्व को प्राप्त करते हैं श्रद्धा देवो देवत्व तैतरीय ब्राह्मण टीम दो तीन मानव जीवन में गयन का महत्व तो सर्वोच्च है नहीं गया सदृश पवित्र मिल विद्य गीता दशमलव तीन आठ अर्थात संसार में गयन से बनकर पवित्र कुछ भी नहीं है तथा ज्ञान प्राप्ति के मार्ग में श्रद्धा का विशेष महत्व है श्रद्धा गया नम गीता तीन दशमलव तीन नौ श्रद्धावान व्यक्ति को ही गय लाभ होता है श्रद्धा से ही गय रूप अग्नि प्रज्वलित होती है श्रद्धा होने पर ही सद्गुरु एवं सद्ग्रंथ प्रभावी होते हैं इसीलिए कहा गया है कि श्रद्धायुक्त कर्मों कर्मो का उल्लन होता है श्रद्धा विधि समायुक्तान कर्म क्रियुद्धावीनता करते यज्ञवल स्मृति साधना के क्षेत्र में श्रद्धा की अप्रमित शक्ति ही काम करती है श्रद्धा और विश्वास होने पर ही परमात्मा की प्राप्ति होती है ये तर्क से संभव नहीं है हमारे शास्त्रकार स्वयं ये घोषणा करते हैं कि जो हमारे अच्छे आचरण हैं, उन्हीं का तुम्हें अनुसरण करना चाहिए अन्य का नहीं यानी तानित वो पासायनिक नो राणी आज हमारे समाज में नैतिक मूल्यों का संकट विषम रूप में उपलब्ध है एक उत्तर वैज्ञानिक प्रगति ने तथा कथित शिक्षित मनुष्य को मानवीय गुणों से शून्य यंत्र बना डाला है तो दूसरी ओर अधिसंख्य अशिक्षित जन नंद श्रद्धा के जाल में जकड़े हुए है अतः इस बात की महती आवश्यकता है की श्रद्धा जैसे सार्वकालिक सार्वभौमिक सदगुणों के सत्य स्वरूप को जनसाधारण तक पहुँचाया जाए ताकि भारतीय संस्कृति के सनातन संदेश सर्वज नगराह हो सके वे ऋषि की ये कामना पूर्ण हो श्रद्धा प्रात हवाम है श्रद्धा मध्यपरि श्रद्धा सूर्य से निमरुच श्रद्धे श्रद्धा यह न ऋग्विद एक शून्य एक शब्दाद वाद के अनुसार शब्द ही ब्रह्म है उसकी ही सत्ता है संपूर्ण जगत शब्दमय है शब्द की ही प्रेरणा से समस्त संसार गतिशील है महती स्फोट प्रक्रिया से जगत की उत्पत्ति हुई तथा उसका विनाश भी शब्द के साथ होगा इंद्रियों में सबसे अधिक चंचल तथा विद्वान मन को माना गया है मन के तीन प्रमुख कार्य है स्मृति कल्पना तथा चिंतन तीनों से ही मन की चंचलता बनती है लेकिन यदि मन को शब्द का माध्यम न मिले तो उसे चंचलता नहीं प्राप्त हो सकती उसकी गति शब्द की बैसाखी पर निर्भर है सारी स्मृतियाँ कल्पनाएँ तथा चिंतन शब्द के माध्यम से चलते हैं। दैनन्दिन जीवन में काम आने वाले शब्दों को दो भागो में बांटा जा सकता है व्यक्त और अव्यक्त जैन पन इन्हें अपनी भाषा में जल्प और अंतर जल्द कहते हैं जो बोला जाता है उसे जल्प कहते हैं जल्प का अर्थ है। व्यक्त स्पष्ट मंतव्य जो स्पष्ट बोला नहीं जाता मन में सोचा अथवा जिसकी मात्र कल्पना की जाती है वह है अंतर जल्प मुह बंद होने हो के स्थिर होने पर भी मन के द्वारा बोला जा सकता है जो कुछ भी सोचा जाता है वे भी एक प्रकार से बोलने की प्रक्रिया है तथा उतनी ही प्रभावशाली होती है जितनी कि व्यक्तिवाणी शब्द अपनी अभिव्यक्ति के पूर्व चिंतन के रूप में होता है अपने उत्पत्ति काल में वह सूक्ष्म होता है पर बाहर आते आठ ए वे स्थूल बन जाता है जो सूक्ष्म है वे है हमारे लिए अश्रव्य है जो स्थूल है वही सुनाई पड़ता है ध्वनि विज्ञान ने ध्वनियों को दो रूपों में विभक्त किया है श्रव्य और अश्रव्य अश्रव्य अर्थात अल्ट्रासाउंड सुपरसोनिक हमारे कान मात्र बीस हजार कम को ही पकड़ सकते हैं। वे न्यूनतम 20 कम पुनावृत्ति प्रति सेकंड तथा तो अधिकतम बीस हजार कम प्रति सेकंड को पकड़ने में सक्षम हैं, पर उनसे कम तथा तो अधिक आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगों का भी अस्तित्व है श्रवण्रियों की मर्यादा अपनी सीमा रेखा को चीर नहीं पाती फल स्वरूप ध्वनिया सुनाई नहीं पड़ती कान यदि सूक्ष्म माती ध्वनि रंग को पकड़ने लगे तो मालूम होगा कि संसार में नीरवता कहीं और कभी भी नहीं है कमरे में बंद आदमी अपने को कोलाहल ऐसी दूर पाता है पर सच्चाई यह है कि उसके चारों और कोलाहल का साम्राज्य है समूचा अंतरिक्ष ध्वनि रंगों ऐसी आलोड़ित है उनमें ऐसी थोड़ी सीधविया मात्र मनुष्य के कानों तक पहुँच पाती हैं प्रकृति की अग्र घटनाएं सूक्ष्म जगत में पकती रहती हैं घटित होने के पूर्व भी उनकी सूक्ष्म अंतरिक्ष में दो रहती हैं उन्हें पकड़ा और सुना जा सके तो कितनी ही प्रकृति की घटनाओं का पूर्वानुमान लगा सकना संभव है मनुष्य कितने ही जीव वैसे है जिन्हें प्रकृति की घटनाओं का भूकंप तो वानाद्य विभिन्न का पूर्वाभास हो जाता है सूचना मिलते ही उनका व्यवहार बदल जाता है अपनी आदत के विरुद्ध वे का करने लगते हैं, कितने ही सुरक्षा के लिए सुरक्षित स्थानों की ओर दौड़ने लगते हैं, सूक्ष्म मधुबने स्पंदनों के आधार पर ही वे सम्भावित विभिषिकाओं का अनुमान लगा लेते हैं जो कुछ भी बोला अथवा सोचा जाता है वे तुरंत समाप्त नहीं हो जाता सूक्ष्म रूप में अंतरिक्ष में विद्यमान रहता तरंगित होता रहता है हजारों लाखों वर्षों तक ये कंपन उसी रूप में रहते हैं। ऐसे प्रयोग भी वैज्ञानिक क्षेत्र में चल रहे हैं कि भूतकाल में जो कुछ भी कहा गया है धर्म में विद्यमान है उसे ये यथावत पकड़ा जा सके सदियों पूर्व महामानव ऋषिकल देव पुरुषों ने क्या कहा होगा उसे प्रत्यक्ष सुना जा सके ऐसे अनुसंधान प्रयोग में है अभी सफलता तो नहीं मिल पाई है पर वैज्ञानिक आश्वस्त हैं कि आज नहीं तो कलवीय विद्या हाथ लग जाए कि की निशेह ये उपलब्धि मानव जाति के लिए महत्वपूर्ण तथा अद्वितीय होगी अब तक की वैज्ञानिक उपलब्धियों में वे सर्वोप्रयोगी संभव इसी आधार आरोप कृष्ण द्वारा कही गयी गीता एवं राम रावण संवादों को अपने ही कानों से सुनना संभव हो सके रेडियो टेलीविजन रारार के भांति प्राचीन काल के आविष्कारों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण तथा चमत्कारी खोज थी मंत्र विद्या मंत्र ध्वनि विज्ञान का सूक्ष्मतम विज्ञान था इसके अनुसार जो कार्य आधुनिक यंत्रों के माध्यम से हो सकते हैं, वे मंत्र के प्रयोग से भी संभव है पदार्थ की तरह अक्षरों तथा अक्षरों से युक्त शब्दों में अकूच शक्ति का भान डागार मौजूद है मंत्र कुछ शब्दों के गुच्छक मात्र होते हैं। पर ध्वनि शास्त्र के आधार आरोप उनकी संरचना बताती है की एक विशिष्ट ताल क्रम गति से उनके उच्चारण से विशिष्ट प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न होती है प्राचीन काल में ऋषियों ने शब्दों की गहराई में जाकर उनकी कारण शक्ति की खोज बीन के आधार मंत्रों एवं छंदों की रचना की थी पिछले दिनों ध्वनि विज्ञान पर अमेरिका पश्चिम जर्मनी में कितनी ही महत्वपूर्ण खोजें हुई हैं साउंड थेरेपी एक नई उपचार पद्धति के रूप में विकसित हुई है ध्वनि कंपनों के आधार पर मारक शस्त्र भी बनने लगे है ब्रेन वॉशिंग के अगणित प्रयोगों में ध्वनि विद्या का प्रयोग होने लगा है अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले राकेटो जलों के नियंत्रण संचालन में भी शब्द विज्ञान का महत्वपूर्ण योगदान है पर वैज्ञानिक क्षेत्र में ध्वनि विद्या का अब तक जितना प्रयोग हुआ है वह स्थूल है सूक्ष्म और कारण स्वरूप अभी भी अभिज्ञात अप्रयुक्त है जो स्थूल की तुलना में कई गुना अधिक सामर्थ्यवान है मंत्रों में शब्दों की स्थूल की अपेक्षा सूक्ष्म एवं कारण शक्ति का अधिक महत्व है मानवीय व्यक्तित्व की गहरी परतों मन एवं अंतःकरण को मंत्र की सूक्ष्म एवं कारण शक्ति ही प्रभावित करती है व्यक्तित्व का रूपांतरण विचारों में परिवर्तन उसके प्रभाव से ही होता है तो वेदों के हर मंत्र एवं छंद का अपना महत्व है देखने में गायत्री महामंत्र भी अन्य मंत्रों की तरह सामान्य ही लगता है जो नौ शब्दों तथा चौबीस अक्षरों से मिलकर बना है पर जिन कारणों से उसकी विशिष्टता की गई है वे हैं मंत्र के विशिष्ट क्रमे अक्षरों एवं शब्दों का गुन प्रवाह उनका चक्र उपत्याओं पर प्रभाव तथा उसकी महान प्रेरणाएं हर अक्षर एक विशिष्ट क्रम में जोड़कर असीम शक्तिशाली बन जाता है चौबीस रत्नों के रूप में अक्षरों के नवनीत का एक मध्य मुक्तक बना तथा आदिकाल में प्रकट हुआ ब्रह्म की स्फुरना के रूप में गायत्री मंत्र का दुर्भाव हुआ तथा आदि मंत्र कहलाया सामर्थ्य की दृष्टि से इतना विलक्षण एवं चमत्कारी अन्य कोई भी मंत्र नहीं है दिव्य प्रेरणाओं की उसे गंगोत्री कहा जा सकता है संसार के किसी भी धर्म में इतना संक्षिप्त पर इतना अधिक सजीव एवं सर्वांग पूर्ण कोई भी प्रेरक दर्शन नहीं है जो एक साथ उन सभी प्रेरणाओं को उभार है जिनसे महानता की ओर बढ़ने तथा आत्मबल संपन्न बनने का पथ प्रशस्त होता है ब्रह्म की अनुभूति शब्द ब्रह्म नाद ब्रह्म के रूप में भी होती है जिसकी सूक्ष्म स्पूर्ण हर पर सूक्ष्म अंतरिक्ष में हो रही है गायत्री महामंत्र नाद ब्रह्म तक पहुंचने का एक सशक्त माध्यम है प्राचीन काल की तरह सामान्य व्यक्ति को भी अति मानव महामानव बना देने की सामर्थ्य उसमें मौजूद है आवश्यकता इतनी भर है कि गायत्री मंत्र की उपासना की विधि विधानों तक ही सीमित न रहकर उसने निहित दर्शन एवं प्रेरणाओं को भी हृदय किया जाए और तदनुरूप अपने व्यक्तित्व को ढाला जाए पूरी श्रद्धा के साथ मंत्र का अविलंबन लिया जा सके तो आज भी वह पुरातन काल की ही तरह चमत्कारी सामर्थ्य दायी सिद्ध हो सकता है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 शुक बोला डैश तुम कितनी चाहते हो वीरवर बोला नित्य पांच साल मोहे दीजिए राजा बोला तेरे पास क्या क्या सामग्री है वीरवर बोला दो बार और तीसरा खर्द राजा बोला ये बात नहीं हो सकती है ये सुनकर वीरवर चल दिया फिर मंत्रियों ने कहा हे महाराज चार दिन का वेतन देकर इसका स्वर उप जान लीजिए की ये क्या उपयोगी है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 उससे बचा हुआ भोजन के तथा विलास में खर्च किया ये सब नैतिक काम करके वे राजा के द्वार पर रात दिन हाथ में खद गले कर सेवा करता था और जब राजा स्वयं आज्ञा देता तब अपने घर जाता था फिर एक समय कृष्ण पक्ष की चौदह के दिन रात को राजा को करुणा सहित रोने का शब्द सुना शुद्रक बोला डैश यहाँ द्वार पर कौन कौन है उसने कहा डैश महाराज मैं वीरवर राजा ने कहा डैश रोने की तो तोह लगा जो महाराज की आज्ञा ये कहकर वीरवर चल दिया और राजा ने सोचा ये बात उचित नहीं है कि इस राजकुमारों को मैंने घने अंधेरे में जाने की आज्ञा दी इसलिए मैं उसके पीछे जाकर ये क्या है इसका निश्चय करूँ फिर राजा भी खद गले कर उसके पीछे नगर ऐसी बाहर गया और वीरवर ने जाकर उस रोती हुई रूप तथा यौवन से सुंदर और सब आभूषण पहने हुए किसी स्त्री को देखा और पूछा डैश हैोती है श्री ने कहा डैश मई शुद्रक की राजलक्ष्मी लक्ष्मी हूँ बहुत काल ऐसी इसके पूजाओं की छाया में बड़े सुख से विश्राम करती थी अब दूसरे स्थान में जाऊर्गी वीरवर बोला डैश जिसमे नाश का संभव है उसमें उपाय भी है इसलिए कैसे फिर यहाँ आपका रहना होगा लक्ष्मी बोली डैश जो बत्तीस लक्षणों से संपन्न अपने पुत्र शक्तिधर को सर्वमंगला देवी की भेंट करे तो मैं फिर यहाँ बहुत काल तक रहूँ ये कहकर वे अंतर्धान हो गयी फिर वीरवर ने अपने घर जाकर सोते हुए अपनी स्त्री को और बेटे को जगाया वे दोनों नींद को छोड़ उठकर खड़े हो गए। वीरवर ने वे सब लक्ष्मी का वचन उनको सुनाया उसे सुनकर शक्तिधर आनंद ऐसी बोला डैश में धन्य हूँ जो ऐसे स्वामी के राज्य की रक्षा के लिए मेरा उपयोग प्रशंसनीय है इसलिए अब विलंब का क्या कारण है ऐसे काम में देह का त्याग प्रशंसनीय है धनानिजी वितात प्राग्ञित वरण त्याग विनाशी नियत सती अर्थात पंडित को परोपकार के लिए धन और प्राण छोड़ देने चाहिए विनाश तो निश्चित होगा ही इसलिए अच्छे कार्य के लिए प्राणों का त्याग श्रेष्ठ इधर की माता बोली डैश जो ये नहीं करोगे तो और किस काम से इस बड़े वेतन ग्रिय ऐसी उन्नतर होगी ये विचार कर सब सर्वमंगला देवी के स्थान पर गए वहाँ सर्वमंगला देवी की पूजा कर वीरवर ने कहा डैश हे देवी प्रसन्न हो शुद्र महाराज की जय हो जय हो ये भेटो कहकर पुत्र का सिर काट डाला फिर वीरवर सोचने लगा कि हुए राजा कर्य को तो चुका दिया अब बिना पुत्र के जीवित किस काम का ये विचार कर उसने अपना सिर काट दिया फिर पति और पुत्र के शोक से पीड़ित श्री ने भी अपना सिर काट डाला तब राजा आश्चर्य से सोचने लगा जीवंत मदविधा क्षुद्रजन अन्य लोगों के न भविष्य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 जाओ तुम्हारी जाये हो ये राजा पुत्र भी परिवार सहित जी उठे ये कह कर देवी अध्यान हो गयी बाद में वीरवर अपने स्त्री पुत्र सहित घर को गया राजा भी उनसे छुप कर शीघ्र रणवास में चला गया इसके उपरांत प्रातः काल राजा ने ड्योढ़ी पर बैठे वीरवर से फिर पूछा और वे बोला है महाराज वेहरोती हुई श्री मुझे देकर अंत अध्यन हो गयी और कुछ दूसरी बात नहीं थी उसका वचन सुनकर राजा सोचने लगा डैश इस महात्मा की किस प्रकार बड़ाई करो यादा कृपना शूर सियाद नाता न पात्र वर्षीच प्रगल्याद निष्ठ हो रहा क्यूँकी उदार पुरुष को मीठा बोलना चाहिए शूर को अपनी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए दाता को कु्र में दान नहीं करना चाहिए और उचित कहने वाले को दया हित नहीं होना चाहिए ये महापुरुष का लक्षण इसमें सब है बाद में राजा ने प्रातः काल शिष्ट लोगों की सभा करके और तांत की प्रशंसा करके प्रसन्नता से उसे कर्नाटक का राज्य दे दिया एक समय की बात है एक नगर में एक कंजूस राजेश नामक व्यक्ति रहता था उसकी कंजूसी सर्व थी वेह खाने पहनने तक मैं भी कंजूस था एक बात उसके घर से एक कटोरी गुम हो गई इसी कटोरी के दुख में राजेश ने तीन दिन तक कुछ न खाया परिवार के सभी सदस्य उसकी कंजूसी से दुखी है मोहल्ले में उसकी कोई इज्जत न थी क्योंकि वह किसी भी सामाजिक कार्य में दान नहीं करता था एक बार उस राजेश के पड़ोस में धार्मिक कथा का आयोजन हुआ वेद मंत्रों व उपनिषदों पर आधारित कथा हो रही थी। राजेश को सदबुद्धि आई तो वे भी कथा सुनने के लिए सत्संग में पहुंच गया वेद के वैज्ञानिक सिद्धांतों को सुनकर उसको भी रस आने लगा क्योंकि वैदिक सिद्धांत व्यवहारिक वास्तविकता पर आधारित एवं सत्य असत्य का बोध कराने वाले होते हैं। कंजूस को और रस आने लगा उसकी कोई कदर न करता फिर भी वह प्रतिदिन कथा में आने लगा कथा के समाप्त होते ही वह सबसे पहले शंका पूछता इस तरह उसकी रुचि बढ़ती गई। वैदिक कथा के अंत में लंगर का आयोजन था इसलिए कथावाचक ने इसकी सूचना दी कि कल लंगर होगा इसके लिए जो श्रद्धा से कुछ भी लाना चाहे या दान करना चाहे तो कर सकता है अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार सभी लोग कुछ न कुछ लाए कंजूस के हृदय में जो श्रद्धा पैदा हुई वे भी एक गट अरे बांध सर आरोप रखकर लाया भीड़ भी काफी थी कंजूस को देखकर उसे कोई भी आगे नहीं बढ़ने देता इस प्रकार सभी दान देकर यथा स्थान बैठ गया कंजूस की बारी आई तो सभी लोगों से देख रहे थे कंजूस को विद्वान की ओर बढ़ता देख सभी को हंसी आ गई क्योंकि सभी को मालूम था कि ये महाकंजूस है उसकी गठहरी को देख लोग तरह तरह के अनुमान लगते और रहस्य लेकिन कंजूस को इसकी परवाह न थी कंजूस ने आगे बढ़कर विद्वान ब्राह्मण को प्रणाम किया जो गठहरी अपने साथ लाया था उसे उसके चरणों में रख खोला तो सभी लोगो की आखे फटी फी रह गई कंजूस के जीवन की जो भी अमूल्य संपत्ति गहने जिवर हीरे जवाहरा आदि थे उसने सब कुछ को दान कर दिया उठकर वे यथा स्थान जाने लगा तो विद्वान ने कहा महाराज आप वहाँ नहीं यहाँ बैठिए कंजूस बोला पंडित जी ये मेरा आदर नहीं है ये तो मेरे धन का आदर है अन्यथा मैं तो रो जाता था और यही पर बैठता था तब मुझे कोई न पूछता था ब्राह्मण बोला नहीं महाराज ये आपके धन का आदर नहीं है बल्कि आपके महान त्याग दान का आदर है ये धन तो थोड़ी देर पहले आपके पास ही था तब इतना आदर सम्मान नहीं था जितना कि अब आपके त्याग दान में इसलिए आप आज से एक सम्मानित व्यक्ति बन गए हैं। शिक्षा मनुष्य को कमाना भी चाहिए और दान भी अवश्य देना चाहिए इससे उसे समाज में सम्मान और इष्टलोक तथा पर लोक में पुण्य मिलता है